शादी प्रमाणों के द्वारा जिसे प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जान सकते हैं, उसे क्या कहेंगे तो प्रमे कर् होगा प्रत्यक्ष शादी प्रमाणों के द्वारा जाने जानने योग्य अब यहाँ पर है यह पूर्व पक्ष आया था कि शास्त्र प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है परीक्षा कैसे था शास्त्र प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है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 तो इसी जड़ पदार्थों को जानने के लिए क्या चाहिए ज्ञान और ज्ञान को जानने के लिए और कुछ चाहिए नहीं हाँ तो ध्यान देना आत्मा स्वतः सिद्ध है आत्मा स्वतः ज्ञात है क्यों क्योंकि वो ज्ञान शुरू है क्योंकि वह ज्ञान शुरू हाँ ज्ञान स्वरूप वस्तु स्वयं ज्ञात होती है ज्ञान स्वरूप वस्तु ऐसी होती है हाँ ज्ञात होती है ज्ञान स्वरूप वस्तु को अन्य से नहीं जाना जाता है अच्छा पंक्ति लगाना अब इसको बताया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 ज्ञान का करता प्रमा का करता प्रमाता क्या होता है प्रमा का पकर, और प्रमा किससे होती है प्रमाण से प्रमा किससे जन्म होती है प्रमाण प्रमाण से क्या होती है ते ते तो प्रमा, प्रमा थाके थाके था हाँ तो प्रमा का कर्ता प्रमा को किससे करेगा प्रमाण से है नमा का कर्ता प्रमा को किससे करेगा हाँ प्रमा कर दो या अठारह से क्योंकि प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर तो प्रमेश अर्थ है कि प्रमा के इच्छुक व्यक्ति प्रमा कि प्रमा के इच्छुक को प्रमाण की खोज होती है या प्रमाण का प्रमाण की आवश्यकता होती है प्रमाण की अन्वेषणा होती है कह सकते अन्वेषण मतलब खोज पर लगाना क्योंकि प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर क्या से प्रमाता आत्मा सिद्ध होने प्रमाता होना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 तो फिर शास्त्र क्या करता है कहते हैं ना शास्त्र के द्वारा आत्मा को जानना चाहिए तम औपनिषद पुरुषम प्रक्षाद्य आत्मा को मैं पूछता हूँ तो आत्मा को ब्रह्म को उपनिषद प्रतिपाद कहा गया है शास्त्र प्रतिपाद्य कहा गया है और यहाँ पर क्या बोला है की प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा उसको नहीं ये शंका थी सिद्धांत में क्या प्रत्यक्ष आदि प्रमाण या फिर आया ना कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा वो अज्ञे कैसा है वो अज्ञे है ना सिद्धांत में तो शास्त्र तो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है ऐसी भी सुर्खियां कहती आत्मा है आत्मावार मंतव्यो हैं कि आत्मा को जानना चाहिए श्रमण बन से तो आत्मा को शास्त्र से जानना चाहिए ऐसा ऐसा शास्त्र कहते हैं और यहाँ पर उसको सिद्धांत में क्या माना गया प्रमाण के द्वारा अज्ञे तो विरोध होता है कि नहीं होता है जब प्रमाण के द्वारा अज्ञे मानेंगे तो शास्त्र से जान सकेंगे क्या पर आत्मा के विषय में शास्त्र को प्रमाण माना जाता है तो शास्त्र कैसे प्रमाण बनता है तो कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण पहले ध्यान देना कि प्रमाण होता है अज्ञात का प्रमाण क्या होता है अज्ञात जैसे कि पहले से आप इसको नहीं जानते जिस वस्तु को उसको, उसको आपने प्रमाण से जाना किस प्रमाण से जाना अभी किसको प्रत्यक्ष प्रमाण से आया है न सुन करके जो बात जाते सत्संग सुन ले गए सुन कर बाद जो जाने वो किस से जाने स्रोत प्रमाण प्रमाण में अंतर प्रत्यक्ष है बोलो ना प्रमाण है ना प्रत्येक में भी तो स्रोत प्रमाण और शब्द प्रमाण में क्या अंतर है किसमें करण बनेगा स्त्रोत्र ऐसी शब्द का ज्ञान होता है किसका ज्ञान होता है तो स्रोत्र शब्द के ज्ञान वितरण बनता है ना और अर्थ का ज्ञान हो होता है शब्द प्रमाण से समझा अर्थ का ज्ञान किससे होता है हाँ, प्रमाण से जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको ज्ञान हो रहा है किस प्रमाण से हो रहा है प्रमाण से और स्रोत्र से किसको जानते हैं केवल शब्द को जानते हैं समझा स्रोत्र से केवल शब्द को जानते है अर्थ को जानते हैं क्या समझते समझ गया उसमे ये बात समझ आई हाँ। उसमें क्या लक्षण है नहीं? उसमें संग्रह में शब्द प्रमाण का आप्य के वाक्य को शब्द प्रमाण कहते वाक्ष्ण? हैं और आप तस्तु य वाक्य को शब्द कहते हैं आप तस्तु यथार्थ वक्ता आगे क्या है वाक्योदिकम लौकिकम क्या ये है ना तो ये क्या है की शब्द समूह या पद समूह ही तो वाक्य होता है पद समूह ही क्या होता है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 बोली जाए तो आपको शब्द तो मालूम हो जाएंगे तो किस प्रमाण से मालूम हो जाए प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या है अर्थ बोध नहीं होगा ने. क्योंकि शब्द बोध में क्या है शक्ति का शक्ति स... ज्ञान के बिना शब्द बोध हो सकता है नहीं. तो नहीं। तो। शक्ति ज्ञान भी होना चाहिए किस पद की किस में शक्ति है शाब्द तो बोध और शाब्दोध किस प्रमाण से होता है शब्द प्रमाण से शब्द प्रमाण से जिस अर्थ का बोध होता है उस अर्थ को क्या कहते हैं शाब्द बोध शब्द बोध भी प्रमा है ना जैसे हमें प्रत्यक्ष प्रमा है प्रमा प्रमा प्रमा है, है है है और भी क्या बोध तो अब जैसे कि आप सत्संग सुनते हैं या दूरदर्शन पर समाचार सुनते हैं तो किस प्रमाण से बोध होता है शब्द प्रमाण किस से किससे सूत्र से नहीं किससे हाँ शब्द प्रमाण से बोध होता है अच्छा तो अब ध्यान देना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 क्या है कि अज्ञात का कौन होता है प्रमाण अज्ञात का कौन होता है प्रमाण जैसे पर्वत में वही आपको नहीं दिखाई देती है तो धूम के द्वारा क्या होगा वन्नी का धूम के द्वारा वन्नी का ज्ञान हो जाएगा तो पहले तो आपका वन्नी अज्ञात थी उस अज्ञात का अध्यापक कौन सा प्रमाण हो गया यहाँ अनुमान प्रमाण अज्ञात क्या है वहाँ पे पर्वत पर अज्ञात क्या था हाँ तो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक कौन सा प्रमाण है अनुमान तो जो है ना प्रमाण होते हैं अज्ञात अर्थ के ज्ञापक है जैसे कि लोक में लोग देह को ही आत्मा समझते हैं ना तो देह से भिन्न आत्मा को कौन बताता है साथ तो साह से भिन्न आत्मा पहले अज्ञात रहता है तो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक कौन होता है प्रमाण अच्छा अब ध्यान देना अज्ञात का ज्ञापक होता है प्रमाण इस बात ये बात में आ आपको तो ध्यान देना यहाँ बताया गया आत्मा ज्ञान रूप होने के कारण स्वतः सिद्ध है अब ये बात अलग है हम देशात्म करके मान रहे या भिन्न मान रहे है ये बात अलग है पर स्वतः सिद्ध है ज्ञान रूप होने से आत्मा क्यों? ज्ञान रूप है।, तो है, है तो जब आत्मा स्वतः सिद्ध है स्वतः ज्ञात है तो अज्ञात अर्थ ज्ञापन शास्त्र प्रमाण होगा तो आत्मा अज्ञात है की स्वतः ज्ञात है तो जो स्वता ज्ञात है उसको अज्ञात कह सकते हैं तो आत्मा का तो ध्यान देना तो अज्ञात ज्ञापक आत्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण होगा क्योंकि आत्मा अज्ञात तो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक आत्मा है अज्ञात का ज्ञापक हुआ नहीं। क्योंकि आत्मा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 ध्यान देना अत धर्म के अध्या रोप की निवृत्ति कराता है शास्त्र ऐसा समझिए जैसे दे का धर्म क्या है स्थूलता दे का धर्म क्या है स्थूलता कृष्ण तो दे के स्थल होने से कोई अपने को स्थूल समझता है दे के कृष्ण कृष्ण में दुगलापन दे के कृष्ण होने से कोई अपने को कृष्ण समझता है दे के गौर होने से कोई अपने को मतलब आत्मा को गौर समझता है दे के कृष्ण होने से कोई अपने को कृष्ण समझता है तो इस प्रकार ये बताइए ये गौरत्व तो, कृष्णत्व तो, स्थूलत तो, और कृषत्व तो ये किसके धर्म है देखें तो अतत धर्म शब्द है न यहाँ पर मतलब ये जो तस्व धर्मा तद धर्म जो उसके धर्म में उसको तत् धर्म कहेंगे और जो उसके धर्म नहीं है उसे क्या कहेंगे अतत् धर्म तो ध्यान तो देना तत्व आत्मा तो स्थूलत कृषत्व गौरत्व और कृष्णत्व ये आत्मा के धर्म है क्या ये क्या ये अतत् धर्म है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 अध्यारोप का मतलब है आरोप ऐसे क्या होता है रज्जु में सर्फ का अध्यारोप होता है तो अतट धर्म के आरोप उस अतट धर्म के आरोप की का निवर्तक से शास्त्र शास्त्र बताता है कि आत्मा स्थूल नहीं है बृहदारणक में है अस्थूल मनुमागम कि आत्मा स्थूल नहीं है आत्मा इस नहीं नहीं है। इसका मतलब स्थूलत तो आत्मा का धर्म है तो अतट धर्म अतद धर्म के स्थूलत्व और जब शास्त्र बताता है शास्त्र प्रमाण कहता है आत्मा स्थूल नहीं है तो बताइए अतत् धर्म क्या था स्थूलता तो स्थूलता की निवृत्ति कौन बता रहा है अतक धर्म का निवर्तक अतक धर्म का निवर्तक का क्या होता है निवृत्ति करने वाला निवृत्ति तो अतत धर्मों की निवृत्ति कराने वाला कौन हुआ धर्म की निवृत्ति कराने वाला समझना है की अत धर्म की निवृत्ति कराने वाला कौन हो गया शास्त्र शास्त्र कहता है आत्मा कृष्ण नहीं है और आत्मा क्या है कि आप ये अवर्णम की आत्मा का कोई वर्ण मतलब उसका कृष्णत्व और गौरत ये कृष्णत्व वगैरह और गौरत्व ये उसके वर्ण नहीं।, नहीं, नहीं है तो जो अतत् धर्म थे कृष्णत्व और गौरत तो उनका निवर्तक कौन है शास्त्र वासमत में आई शास्त्र कहता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसको ज्ञान कहता है तो ज्ञान कहने से क्या होता है जड़त्व की निवृति होती है कि आत्मा जड़ और अनंत कहने से परछिन्न की निवृत्ति होती है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 धर्मों के अतत धर्मों के आरोप हुआ धर्मों के आरोप मात्र का निवर्तक होने से या हुआ अतत धर्मों के आरोप क्या निवर्तक मात्र होने से अतत धर्मों के आरोप के निवर्तक मात्र, मात्र होने से आत्मनी प्रमाणत्म प्रतिपद्ध आत्मा के विषय में प्रमाण माना जाता है आत्मा के विषय में प्रमाण आत्मा की प्रमाणत्व तो प्रतिपद्य है की आत्मा के विषय में प्रमाण माना जाता है ए? या आत्मा के विषय में उसका प्रमाणत्व माना जाता है आत्मा के विषय में उसका प्रमाणत्व माना जाता है किसका शास्त्र का या आत्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण माना जाता है कैसे अत धर्म द्दर्म, अत अत धर्मों के आरोप का निवर्तक मात्र होने से अतध धर्मो के आरोप का निवर्तक मात्र हाँ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 निवर्तक कहा गया है मतलब ये निवर्तक मात्र मात्र इसलिए है कि वो अज्ञात अर्थ का व्यापक नहीं है अर्थ तो ज्ञात है लेकिन उसमें अतक धर्मो का जो आरोप हो रहा है उस आरोप की निवृत्ति कर रहा है उन आरोपों की निवृत्ति करा रहा है उनकी निवृत्ति करा रहा है निवृत्ति तो हो रही किसको ज्ञाता को और निवृत्ति कराने वाला कौन है शास्त्र है ना शास्त्र तो अंतिम प्रमाण है वह वह का अध्ययन करना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 आत्मा के विषय में शास्त्र का प्रमाण तो माना जाता है आत्मा के विषय में शास्त्र का प्रमाण आत्मा के विषय में शास्त्र को प्रमाण माना जाता है लगा लेना ना तू अज्ञात अर्थ ज्ञापक है किंतु अज्ञात अर्थ ज्ञापक है ना आत्मा के विषय में शास्त्र को प्रमाण नहीं माना जाता है अज्ञात अर्थ ज्ञापक है आत्मा के विषय में शास्त्र को प्रमाण क्यों क्योंकि आत्मा सिद्ध स्वता सिद्ध है मतलब स्वताज्ञात है वो कैसा नहीं है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 अब ध्यान देना तथा से श्रुति और, और वैसा, वैसा और श्रुति वैसा कहती है तथा हम लोग और श्रुति वैसा कहती है यरोक्षात ब्रम में साक्षात तो अब है ना अपरोक्षात ये आर्थ प्रयोग है अपरोक्षादिकार्थ है कि अपरोक्षम यहाँ प्रथमा भी व्यक्ति को आत हो गया है अत्यवाद है ना तो अपरोक्षात का क्या अर्थ है अपरोक्षम सुकाम सुनू को सूत्र है वो प्रथमा को भी स्तु को भी कर देता है आत एक कैसा सूत्र है वेद में हो जाता है सुन वही सूत्र है जो साक्षात अपरोन देना अपरोक्ष अपरो प्रत्यक्ष होता है ये वस्तु आपको अपरोक्ष है की नहीं है पर यह साक्षात अपरोक्ष है की नेत्र के द्वारा अपरोक्ष हो रहा है इसका नेत्र के द्वारा अपरोक्ष हो रहा है अब जैसे स्पर्श आप पुस्तक है स्पर्श कर रहे हैं तो इस पर अपरोक्ष है ना आपके लिए पुस्तक भी अपरोक्ष है पुस्तक अपरो नेत्र से भी, भी है अपरोक का तो है अपरो के द्वारा हो रहा है तो इंद्रियों के द्वारा है तो लेकिन आत्मा अपरोक्ष है लेकिन कैसे अपरोक्ष है किसी के द्वारा बोलते नहीं साक्षात है ना हम किसी के द्वारा उसको जो अपरो है प्रत्यक्ष हो रहा है ये बात नहीं है वो साक्षात अप्रोक्ष है जो अपना शुरू भी है वो जो अपने से अलग हो तो उसको जानने के लिए किसी करण की जरूरत पड़ेगी अपने से भिन्न हो तो जानने के लिए किसी करण की जरूरत जो अपना स्वरूप ही है हम स्वयं वही हैं तो फिर क्या है कर्णों की प्रवृत्ति के पहले ही सिर्फ साक्षात अप्रोक्ष समझे मतलब कर्णों के बिना मतलब अन्य अन्य साधनों के बिना ही वो अपरो के बिना ही वो अपरोक्ष है ध्यान देना हनुमान प्रमाण से जिसको जानते हैं वो वस्तु कैसी होती है परोक्ष कैसी होती है परोक्ष ही तो होती है पर्वत में धूम को देख कर जिस वंदी का ज्ञान होता है वो बंदी कैसी अपरोना स्वरूप होने के कारण आत्मा का ऐसा अपरोक्ष है साक्षात् समझना की जो साक्षात अपरोक्ष है वह ब्रह्म है ऐसा लगा लेना यद साक्षात अपरोक्षाद कर अपरोक्ष हम तद ब्रह्म ऐसा समझ लेना जो साक्षात अपरोक्ष है वह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 जो सबके सब का अंतर आत्मा है या जो आत्म, जो सबके अंदर रहने वाला है और आत्मा है जो जो सबके अंदर रहने वाला है वह वा क्या है, आत्मा आत्मा आत्मा है।, आत्मा है। अब ध्यान देना ये पूरी इस प्रकार है यशमद एवं नित्या अभिक्रिया आत्मा यशम जिससे यशमाद करते जिस, जिस कारण एवं जिस कार एक जिस कारण आत्मा एवं नित्याच जिस कारण आत्मा इस प्रकार नित्य और अभिकारी है या या जिस कारण जिससे इस प्रकार आत्मा नित्य और अभिकारी ऐसा कर लेना यशमा एवं आत्मा नित्याच जिससे इस प्रकार आत्मा नित्य है और अभिकारी है नित्य तो बताया ना कि दो, दो प्रकार के विनाश से रही था। बोला था न हाँ दो प्रकार का विनाश होता है ना हाँ एक तो क्या था जैसे दे जल जाए एक तो वो विनाश है अब एक विद्यमान होने पर, उसमें भ्यादे भ्यादे पर भी उसमें कोई मोटा हो जाए पतला हो, हो जाए थोड़ा हो जाए व्याधि हो जाए ये दो प्रकार तो दोनों प्रकार के विकार आत्मा में नहीं है और यशमाद का अर्थ है जिससे इस प्रकार आत्मा नित्य है और विकार रहित है तस्माद का अर्थ उस कारण जब नित्य है तो में कटर है क्या और कोई विकारी नहीं है तो कोई आत्मा में कोई धाव खरोच हो जाएगा क्या लुआर लंगड़ा तो आत्मा नहीं होगा ना तस्माद बस महत्तिया युद्ध स्वर्थ है युद्धात्म कि युद्ध से उप्रति मत करो युद्ध से उप्रति या युद्ध से निवृत्ति मत करो तुम मतलब युद्ध करो यही मतलब है युद्ध का युद्ध से उप्रति मत करो अब ध्यान देना यहाँ भाष्यकार कहते हैं नहीं अप्र युद्ध कर्तव्यता अच्छा ठीक है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 वो तो ये वो तो स्वतः ही युद्ध में प्रवृत्त हुआ था युद्ध में स्वतः ही हुआ अब बीच में प्रतिबंधक क्या गया है शोकमोह प्रतिबंधक क्या आया है अब शोक मोह हट जाएगा तो वो स्वयं लड़ने लगेगा स्वयं लड़ने तो भगवान शोक मोह की निवृति का प्रयास कर रहे हैं शोक मोह की निवृत्ति का विधान कर रहे हैं और उसके युद्ध करने का विधान नहीं कर रहे हैं विधान क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्वयं ही वो लड़ने को तैयार था युद्ध भूमि में लड़ने आया था कितना या समझने रहे आपको उनकी लगाना ही करते दे क्यूँकी अत्र युद्ध कर्तव्यता निये यहाँ पर युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता है कर्तव्य क्या है छत्री का युद्ध युद्ध कर्तव्य तो कर्तव्यता किसकी युद्ध की युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता है क्यों तो युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता इसलिए युद्ध करो यह भाष्यकार ने अर्थ नहीं किया बल्कि क्यार्थ किया युद्ध से निवृद्धि मत करो युद्ध को मत छोड़ो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 तो अर्जुन का कर्तव्य क्या युद्ध और युद्ध का प्रतिबंध क्या है प्रतिबंध कर रहे हैं प्रतिबंधक प्रतिबंध का क्या है तो प्रतिबंधक क्या है शोकमोह अपनयन करते हटाना या निवृत्ति तो अर्जुन के युद्ध कर्तव्य के प्रतिबंधक शोक मोह की निवृत्ति मात्र भगवान के द्वारा की जाती है बात समझ में तो जब आज की प्रतिबंध हट जाएगा तो फिर हाँ ऐसा ये बात समझ में आ रही है ना तो वो जैसे की अग्नि दा करती है और वहाँ कोई प्रतिबंधक चंद्रकांत मणि या कुछ मंत्र ऐसा कोई प्रतिबंधक लगा दिया जाए तो दा कर पाती है नहीं प्रतिबंधक हट जाएगा तो किस कारण से की कर्तव्य प्रतिबंध के अपनयन मात्र करने से है या कर्तव्य के प्रतिबंधक की निवृति मात्र करने से युद्ध कर्तव्य के प्रतिबंधक शोक मोखी निवृति मात्र करने से युद्धस्व यह अनुवाद मात्र है विधान नहीं है नहीं बल्कि ए ये, ये करना कि युद्ध में स्वतः ही प्रवृत्त होने से क्या युद्ध में स्वतः ही प्रवृत्त होने से युद्धस्व ये अनुवाद मात्र है विधान विधान विधि मीमांसा में आता है ना अज्ञात आपको वेदभागो विधि अज्ञात का बोध कराने वाला वेदभाव का भाग हाँ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 तो क्या है कि की का की प्राप्ति कराने वाला शास्त्र बच्चन को विधि कहते हैं तो अपराप तर्थ की प्राप्ति तो युद्धस्व से नहीं कराई जा रही है इसलिए क्या है ये नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, अनुगार नहीं, अनुगार। नहीं। है विधि नहीं अनुवाद है हमने कहा आप यहाँ से जाइए इनके जाने के विधान किसने दिया हमारी बात को सुन करके आपने भी वही बोल दिया जाइए तो आप क्या कर रहे हैं अनुवाद अनुवाद कर रहे हैं विधान नहीं कर रहे हैं समझ गए बेद भाग भी दी, हमने बताया ना चाहे वेद हो या यादि का तात्पर्य है, ले बेद ले तो ये है कि की अपराप्त अर्थ की प्राप्ति कराने वाला युद्धस्व यह वचन है युद्ध तो स्वतः ही प्राप्त है तस्वाद तो का अर्थ है की युद्ध में स्वतः ही प्रवृत्त होने के कारण उद्धस्व या वचन अनुवाद मात्र है विधि लग गया हाँ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 प्रवर्तक नहीं है भाषाकार के अनुसार प्रवर्तक है बल्कि वो क्या है निवर्तक है जिसका निवर्तक है संसार के कारणों के निवर्तक है जो निवृत्ति के लिए कौन होता निवर्तक।, निवर्तक ये निवर्तक है ये, ये प्रवृत्ति के लिए नहीं हाँ भाषाकार के अनुसार प्रवर्तक नहीं है अच्छा इनके अनुसार आचार्य शंकर के अनुसार प्रवर्तक दूसरे लोग बोलेंगे की वो प्रवर्तक भी है और सबको भी निवृत्ति भी कराता है दोनों बातें हैं अब देखना एक अर्थस्य साक्षी भूत आनी नए भगवान इस अर्थ की साक्षी भूत या हाँ इस अर्थ की साक्षी भूते भगवान इस अर्थ की साक्षी दो रिशाओं को प्रस्तुत करते हैं हम भगवान इस अर्थ की साक्षी दो रिशाओं को मतलब कठोप निश के दो मंत्र ही आगे आ रहे हैं ठीक है दो मंत्र ही आ रहे हैं एक मंत्र तो एक तो क्या श्लोक से पूरा मिलता है एक में कुछ कुछ शब्द मिलते हैं भाव वही है लगाइए मनय से मया भीष्मे की तू जो मानता है तू जो मानता है कि युद्धे मया भीष्मे कि युद्ध में भीष्मी मेरे द्वारा मारे जाएंगे करके क्या है तू अच्छा तू करके तू अर्थ है किन्तु जो मन्य से है ना इसलिए मत तुम का अध्याय कर लेना किंतु तू जो मानता है तुम और तू दोनों चलता में, किन्तु तुम जो मानता है कि युद्ध में भीषमादी मेरे द्वारा मारे जाएंगे, एक तो ये मानना हो गया ना कि मेरे द्वारा मारा जाएंगे, और तो हमें मानता कि मैं ही उनको मारने वाला हूँ जनता का तो क्यार थे मारने, दु। दु। दु। है। मारने वाला दो बातें हो गई ना कि मेरे द्वारा मारे जायेंगे कौन मारे जायेंगे भीषमादी तो मारने वाला कौन है अर्जुन मैं ही उनको मारने वाला हूँ ऐसा बुद्धि मृत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 गुण के बाद इसका ज्ञान का सर्वे सर्वो बुद्धि एक गुण के बाद एक अलग और लगा रहा है पूरी तंत्र में ऐसा और कहीं नहीं है केवल यहीं पर है उसका कारण क्या है कि सांघ शास्त्र में ज्ञान अलग है बुद्धि अलग है बुद्धि क्या है महत्, प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ महत्व महत्व क्या है बुद्धि और उस बुद्धि में ज्ञान होता है उस बुद्धि में क्या सिद्धांत के अनुसार क्या है बुद्धि प्रसक है और ज्ञान प्रसाद है न्याय मत में क्या है कि क्या वो पर्याय है अलग से कोई बुद्धि नहीं।, नहीं है इसलिए वो ऐसा करता है ठीक है इसलिए बुद्धि सांग शास्त्र से अपनी भिन्नता दिखाने के लिए बुद्धि शब्द को वहीं जोड़ दिया किसने अन्नम मत में अब देख ना वैसे बुद्धि और ज्ञान पर्याय माने जाते हैं और जो लोग बुद्धि वहाँ को भिन्नता दिखाने के लिए अन्नम ने वहाँ कहा है अब देखो आगे अगले न पाठ कहा गया भाग पाठ हाँ। हाँ। तो ठीक है तेरी या बुद्धि है मिर्चा का क्या अर्थ है मिथ्या उस दिन तृष्णिका शब्द आया था ना स्त्रीलिंग में कृष्णा तृष्णिका दोनों बनते हैं है जैसे आर्य का बाला तो स्त्री लिंग में दोनों बनते हैं आर्य से आर्या अरिका और बाल से बाला बालिका तो और सर कृष्ण ऐसा पुल्लिंग नहीं है स्त्रीलिंग ही कृष्णा फिर श्रंका दोनों स्त्रीलिंग ही शब्द है कर्म मतलब कैसे तेरी यह बुद्धि मिथ्या तो पढ़ना यह पदच्छेद करना यह एनम हंतारम व्यक्ति यह कार्यम से क्या लेना है दे आत्मान जो आत्मा को हंता जानता है।, लग जो आत्मा को मारने वाला जानता है जो आत्मा को क्या जानता है की जान... आत्मा मारने वाला है, कि मैं मार दूंगा है ना तो मारने वाला जानता है सुनती है भाई ये भाष्य में देखना है यह एनम स लेना है प्रकृतम देहिनम जिसका प्रसंग चल रहा है ना उसको क्या कहते हैं प्रकृतम प्रकरण चल रहा है उसे चीज क्या कहेंगे तो प्रकरण किसका चल रहा है देही देही का का मतलब आत्मा तो आत्मा को क्या कहेंगे देहिनम जो, जो इस आत्मा को देनम का आत्मा नाम है ना जो इस आत्मा को हंता जानता है या जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है या जो ऐसा जानता है कि आत्मा मारने वाला है जो ऐसा समझता है कि आत्मा मारने वाला है लग गया यह एनम वेक्ति जो इसको जो इसको मारने वाला जानता है आगे देखना है यह क्या एनम मन्य थे हतम यह क्या एनम मन्य थे हतम क्या यह और जो एनम हतम मन्य इस आत्मा को मारा गया मानता है क्या मानता है मारा गया, मारा गया मानता है नष्ट हुआ मानता है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 हतम को समझाते हैं बेनेता अहम इति ये हतम को इस प्रकार समझाते हैं कि कि हता की, की दे के के से से मैं मैं मारा मारा गया गया है नष्ट हो गया इस प्रकार जो अपने को मारा गया मानते हैं या अपने को नष्ट हुआ समझते हैं दे ने थी थी, है हम को मारेंगे प्याजी क्या सोचता है हमको मार पाएंगे डर जाता है ये पक्का निष्ठरेगा हमको नहीं मार पाएंगे चलकर देखते हैं चलकर क्या होगा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 लगे कऊ तो बहु करते दोनों ना जानी ना जानी करते है ना ज्ञात हैं वे दो, दोनों तो, तो है? वे दोनों दोनो नहीं जानते हैं वे दोनों किसको नहीं जानते हैं आत्मानम लिखा है ना आगे जी। आत्मानम क्या? आत्मानम तो आत्मा कैसा है अहम प्रत्यय का विषय आत्मा कैसा का ऐसा है बोलो घट ज्ञान का विषय घट ज्ञान का विषय अच्छा तो आत्म ज्ञान का विषय आत्म. आत्मा अहम का अर्थ अहम का आत्मा अहम का और प्रत्यय अर्थ है ज्ञान प्रत्येक का अर्थ है तो अहम अहम इस प्रकार किसका ज्ञान होता है आत्मा काम प्रत्यय कर हैं अहम ज्ञान मतलब आत्म आत्मज्ञान ज्ञान हुए दोनों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 मर सकता हूँ ना कर्तव्य पालन तो करना है आ, मारने वाला मैं मतलब क्या है कि की विमान तो छोड़ करके सब काम करना है ये कर, करना सब है लेकिन मैं करता हूँ ये भाव नहीं करना चाहिए फिर होता है पूरा काम हंता हम अहम अंता ये इतना लिखा है ना बाकी की समाप्ति में ये अर्थ है किसका जो ऊपर बताया ना उू तो ना भी जानी था था कर तो भी जानी समझाया है ना उसका अर्थ बता रहे है कैसा लगाना दे हनने हनने ना दे है देने मतलब दे के मरने से दे के दे के नष्ट होने, होने से या दे को मारने से दे को हाँ मरने वाला भी दे है मरने वाला भी दे है ना जे. तो ठीक है देह हनने का अर्थ है की दे को मारने से या दे के नष्ट होने से अहम हमता कि मैं मारने वाला हूँ मैं मैं मारने, आ, मारने वाला हूँ अहम हता असमी मैं मारा गया हूँ इस प्रकार जो अपने को समझते हैं लगाइए देने दे का अर्थ है की दे, दे को मारने से दे को मारने से मतलब दे मारने वाला भी देह है ना मतलब दे मतलब दे ऐसा ऐसा ना दे को हनन क्रिया का कर्ता होने से और दे को हनन क्रिया का कर्म होने से ऐसा दे हनन का छत कर सकते है तो दे, तो। दे को हनन क्रिया का कर्ता होने से और दे को हनन क्रिया का कर्म मतलब देह को मारने वाला होने से और दे को मरने वाला होने से आत्मानम कर अपने को आत्मानम का क्या अपने, अपने को योग ये जो लोग अपने को जो लोग अहम हंता मैं मारने वाला हूँ मैं मारने वाला और असमी मैं मारा गया हूँ मैं फिर लगाना की दे क्या है कि देव को मारने से और देव को मरने से देव को मारने से और देखो या देव को मारने और दे के मरने के कारण वो दे को मारने और देखो मरने के कारण अपने को जो लोग मैं मारने वाला हूं मैं मारा गया हूँ जानते है ऐसा जो करज्ञ है तो आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं की मतलब अन्य दोनों प्रकार से करना की दे मारने को, को मारने वाले दे को मारने वाला होने से तथा दे को like मारने वाला होने से अपने को अपने को आत्मानव है ना अपने को जो लोग अहम अंता आम अंता इस प्रकार किसको समझते हैं अपने को और अहम हताशी इस प्रकार किसको समझते हैं हाँ इस प्रकार अपने को जो लोग समझते हैं दे को मारने वाला होने से देने दे को मारने वाला होने से अहम अंता आम हताशमी इति में लोग जानी था देना अहम हताशमी इस प्रकार ये इस प्रकार जो आत्मानो जो अपने को जानते हैं तो वो आत्मस्वरूप अनभिज्ञा वे दोनों आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ है मतलब आत्म स्वरूप को नहीं जानते क्यों नहीं जानते हैं तो आगे क्या है श्लोक में नंती ये आत्मा ये आत्मा न हंति मतलब मारता नहीं है ये आत्मा मारता नहीं है लगाइए यशमात नयम आत्मा हंती न हनन क्रिया या करता ये आत्मा मारता नहीं है मतलब हनन क्रिया का करता आत्मा नहीं मारता किसी को वास्तव में कोई आत्मा आत्मा किसी को मारता नहीं है क्योंकि ये आत्मा हनन क्रिया का करता नहीं होता, नहीं होता है और ना हन्यते और न ही मारा जाता है न ही किसी के द्वारा न अन्यतेम होती क्या कर्म कर्म न बहुत तो यहाँ हनन क्रिया या जोड़ देना और हनन क्रिया का कर्म नहीं, नहीं होता है क्योंकि वो अभिकारी है क्यूँकी वो कैसा है अभिक्रियवाद का अन्य दोनों के साथ है लगाइए यशमात करते क्यूँकी अविक्रियवाद को पहले ही ले जाना क्योंकि अविकारी होने के कारण ये आत्मा अनन क्रिया का कर्ता नहीं होता है तथा अनन क्रिया का कर्म नहीं होता है अविक्रियत तो दोनों में हेतु है okay. हनन क्रिया के कर्ता करता ना हिनों। कर क्रिया के कर्ता न होने में हेतु है और अनन hmm. क्रिया का कर्म न होने में हेतु है कथम अभिक्रिया आत्मा की आत्मा अभिकारी कैसे है आत्मा अभिक्रिया कथम आत्मा अभिकारी कैसे है इस तंका होने पर द्वितीय मंत्र आता है, है? कठो फीसद में हमको लगता है दूसरा तो यथावत पढ़ा है तो कल हम बता देंगे वहाँ पे तो मूल मंत्र को पढ़ना न जा न जाते है ना, जायते ना। या लगाना नगाना अयम नदाचिद न अयम अयम कदाचित न जाते ये आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है ये आत्मा कभी उत्पन्न नहीं, नहीं होता है ये आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है अच्छा न जायते करते न उत्पद्य न उत्पद्य कर थे, थे जन लक्षण वस्तु बिक्रिया न आत्मनोविद्य थे जनि लक्षणा कर उत्पत्ति रूप उत्पत्ति रूप वस्तु का विकार आत्मा में नहीं होता है उत्पत्ति भी एक विकार है जो जो आने जाने वाली वस्तु में है उनको क्या कहते हैं विकार है है ना उत्पत्ति भी क्या एक विकार है उत्पत्ति रूप विकार आत्मा में नहीं होता है आत्मा उत्पन्न नहीं होता ऐसा समझो कि जैसे जिस वस्तु को आपने खाया है तो आप उसको खाएंगे जिसको पहले पिया है उसको पियेंगे कहने का मतलब ये है हमारे की जैसे की कोई नया शिशु पैदा होता है ना जैसे जंगल में पशुओं के बच्चे पैदा हो जाते हैं तब तो उनको माँ के स्तन पीने के लिए कोई प्रवृत्त करता है कोई ले जाता है नहीं, नहीं। खुद पीते की नहीं पीते हाँ तो अब ये ध्यान देना स्तन पान इष्ट का साधन है ऐसा उनको कब होगा यदि पूर्व जन्म में ना माना जाए ये माना जाए नई आत्मा उत्पन्न होती है तो जो स्तनपान पान ने उनको इष्ट साधन है ये बोध है कि नहीं है तो ये बोध कैसे हुआ संस्कार पूर्व संस्कार से न पूर्व जन्म यही से सिद्ध हो जाता है यही से सिद्ध हो जाता है वो जानते हैं स्तनपान मेरे इष्ट का साधन है उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं यदि पूर्वजन्म नहीं है तो कभी उनको ऐसा अनुभव है की सबका इसे ज्ञान होता है ये मेरे इस तरह तो से है पूर्ण ये पूर्व सिद्ध हो जाता है यही पूर्व सिद्ध करने का बोर्ड है है तो इसका क्या मतलब है आत्मा उत्पन्न नहीं होती है मतलब उसमें उत्पत्ति रूप विकार आत्मा में नहीं होता, होता। उत्पन्न कभी नहीं होती अनादि और अनंत उत्पन्न हुए हैं और आगे बोलेंगे नमरियत और ये मरती नहीं है वो फोन में रखा फोन में सुना तो वो मैं से फोन में मारा भी नहीं और ये शाम में शाम ये देखो